तो यही पर ज्ञात नहीं है क्योंकि अविद्या के कारण उसका ज्ञान नहीं है तो ये ब्रह्म विद्या के द्वारा अचिरात्मा ने बिना किसी देरी के सर्वपापम विपोर्य संपूर्ण पापों को अत्यंत हटा करके नाश करके परात परम पुरुषम याति विद्वान विद्वान जो है पुरुष इस ज्ञान को जानने वाला वो परात परम पुरुषम ज्ञान पर है अव्याकृत उससे भी जो पर है अव्याकृत पर है प्रकृति है कारण है इसलिए कार्य से पर है कारण जो है कार्य से पर होता तो उससे पर जो है वह अव्याकृत जो सबसे पर है कार्य जगत से पर है अव्याकृत उसे भी जो है वह परात परम उससे भी पर है पुरुष उस पुरुष को स्वरूप करके प्राप्त कर लेता है तो यहाँ सर्व पाप जो है वह पाप क्या है तो पाप यही है कि संपूर्ण दुख का कारणभूत जो अज्ञान है वही पाप संपूर्ण दुख का कारण जो है अज्ञान और अज्ञान है वही पाप तो उसको व्यपोलिया उसको जो है वह अविनाश कर उसको नाश करके कौन नाश करता है जो ये विद्या को प्राप्त कर लेता है तो और जो स्वरूप भूत जो है वह परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है स्वरूपभूत जो पुरुष तत्व है उसको प्राप्त कर लेता है यानी किस प्रकार प्राप्त करता है कि ये कार्यकरण संघात से पृथक जो चैतन्य पुरुष है वही अपना स्वरूप है किस रूप में प्राप्त करता है वहाँ प्राप्त में ऐसा नहीं कि अपने से भिन्न करके प्राप्त करता है पुरुष क्यों कहा उसको कि परिपूर्ण है सब जगह पूर्ण होने के कारण उसका नाम है पुरुष जो अभी सोया हुआ है जागृत सब्ज सु में सोया हुआ है इसलिए भी इसका नाम पुरुष है और जो है वह परिपूर्ण जो सब, सब जगह परिपूर्ण है इसलिए उसका नाम पुरुष उसको याति उपाय प्राप्त तो होती उसको प्राप्त करता किस रूप में प्राप्त करता है अहमे वो अहम किस रूप में प्राप्त करता है तस्म सहोवाच्य पितामह श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगा कवि ही अब इस प्रकार जो, जो है सलायन ने प्रश्न किया तो आपने शिष्य को ब्रह्मा ने क्या कहा पितामह ने क्या कहा गुरु सर्वज्ञ है वो जानता है सभी साध्य साधन को जानने वाला है उन्होंने कहा क्या कहा उन्होंने पितामा इसलिए है कि दक्षादी मनो इत्यादि के भी पिता है इसलिए पितामा है और ऐसे जो है वह चकार से मानते हैं कि जैसे कमलासन बोलते हैं कमल के आसन पर बैठे हुए हैं कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। मैंने जगत का सृष्टि इत्यादि संपूर्ण व्यवहार करते हुए भी उनको कोई स्पर्श नहीं है इसलिए ज्ञान में निष्ठा वाले इसीलिए कहा कि ऐसे जो पितामह ने कहा मैंने उनकी वो उपेक्षा नहीं किया उनको इस प्रकार कहा क्या कहा कि भाई देखो ये ब्रह्म विद्या साक्षात अशब्द पद यह है अशब्द पद जैसे मुंडक में कहा कि ऋग्वेद इत्यादि सभी सबको कह दिया अपरा विद्या और तो कहा परा विद्या क्या है क्या ये या तदाक्षरम अधिगम थी जिससे वह अक्षर जाना जाता है वो परा है तब शब्द राशि से पृथक है वो शब्द राशि तो आगे गया आपरा में तो शब्द राशि से भी वो पृथक है अशब्द पद है तो अशब्द पद होने के कारण जो है उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता तो कैसे जाना जा सकता है श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद अभी ही उसको पहला तत्व तो होना चाहिए श्रद्धा गुरु और शास्त्र के वाक्य में ज्यो का क्यों स्वीकार करने का जो अंदर ये कास्टिक के भाव वही है श्रद्धा वो जन्मजात है छोटा तो था इसको कह दिया माता है तो जो करते हो स्वीकार कर लिया कि वो श्रद्धा इसके अंदर जन्म जाता है पर जब बुद्धि में अहंकार आता है तो वो श्रद्धा जो है ढक जाती है तो पहली चीज है श्रद्धा आस्तिक और दूसरा क्या है भक्ति यानी तत्परता पूर्वक जो है वह भजन मैंने तात्पर्य बोलिए उसमें तत्पर हो जाता जिसको श्रद्धा से स्वीकार किया तो उसको अनुभव करने के लिए तत्पर श्रद्धा से परोक्षक ज्ञान है पर तत्परता का ये साधन है हम लोग जानते हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध पर तत्पर नहीं रहते प्रतिक्षण उसमें सावधान नहीं रहते ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर का ना तो पहला कहा श्रद्धा दूसरा कहा तत्परता तो ये कहा कि जो है वह तत्परता जो है वह दूसरी बात कही तो इसलिए कहा श्रद्धा भक्ति से यहां पर अर्थ कर अर्थ ले लिया क्या भक्ति का अर्थ यहां पर वही तत्परता से। तदैक तात्पर्य बुद्धि उसमें एकदम तत्परता पूर्वक जो है लग जाने और ध्यान क्या है ध्यान का यह है कि सजाती प्रत्यय का प्रवाह और विजाती प्रत्यय का निराकरण बार बार जगत के संस्कार से जो है विजाति प्रत्यय आ जाएंगी उस विजाती प्रत्यय का तिरस्कार उसके प्रति उदासीन हो जाना और सजाती प्रत्यय का प्रवाह चलाना तो ये जो है वो ये हो गया जो है वो ध्यान अब इनका योग होना चाहिए श्रद्धा का योग भक्ति का योग ध्यान चलना श्रद्धा भक्ति और ध्यान का योग होना चाहिए हाँ ध्यान मनन ही है और जी दिध्यासन पर यहाँ पर ये यह बांधते हैं कि देखिए दीपिका कार ने ये लिया कि श्रद्धा है श्रद्धा और भक्ति और ध्यान का एक योग बनना चाहिए ऐसा नहीं कि ये पृथक पृथक साधन है श्रद्धा से जाने भक्ति से जाने ध्यान से जाने ऐसा नहीं श्रद्धा भक्ति ध्यान का योग ये तीनों रहेगा ये तीनों जो है रहे। तो जो है वह उस प्रकार का जो है विद्या के प्राप्ति हो जाएगा। जैसे गीता श्रद्धा तत्परता और इंद्रिय शि यही योग यहाँ पर ले लिया कि उसे ले लिया कि ध्यान तो श्रद्धा भक्ति श्रद्धा और तत्परता पूर्वक तदैक्यता और ध्यान में बिजाती प्रत्येकों को जो है कृष्कार पूर्वक सजाती प्रत्येक का प्रवाह इन तीनों का एक साथ योग हो तो विद्या उत्पन्न हो जाए दीदी ध्यान रूप में विद्या उत्पन्न हो अच्छा तो कहा कि यही जानो ये यह कारण जानो इनका जो है एक साथ जो संबंध है यही कारण भाष्यकार तो भगवान ने श्रद्धा भक्ति ध्यान समाधि किसी को चार को ले लिया वहां श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग से ले लिया समाधि श्रद्धा भक्ति ध्यान समाधिर यतमा नई जातिम शक्तो देव इ योग योग है समाधि तो चार ली जीविका कारण इसको तीन ली कि तीन का संबंध है योग भगवान ने वहां पर लिया श्रद्धा भक्ति ज्ञान और समाधि इसी से लिया जो यहां पर शब्द है कई बार इसी का जो श्रद्धा भक्ति ज्ञान और समाधि ये योग शब्द से समाधि तो दोनों प्रकार का इससे जो है अवेही इससे जो है तुम तो उस तत्व को जानो अब जो कहा था श्रद्धा भक्ति ध्यान योग ब्रह्म विद्या में कारण हो गया है तो कारण हो गया तो जैसे ये कारण है वैसे एक और भी कारण वो कौन सा कारण है वो कारण है कि सर्व कर्म संन्यास यानी संपूर्ण वासनाओं को वासनाओं का जो है वह परिचय पूर्ण वैराग्य उदासीनता नहीं होगी वैराग्य नहीं होगी तो फिर जो है ये चीजें जो है वह पूर्ण रूप में काम नहीं करती इसलिए कहा कि न कर्मणा न प्रज्ञा धनी न त्यागी नहीं के अमृतत्व हो कर्म के द्वारा नहीं प्रज्ञा के द्वारा नहीं धन के द्वारा नहीं अपितु त्यागेन वासना त्यागे नर्वकर्म सं अमृतत्व मानसु कर्म संन्यास के द्वारा ही अमृतत्व को महात्मा लोगों ने प्राप्त किया अमृतत्व तो यही है कि अविद्यादि मरण भाव राहित्य माने जो है वह विद्या, इस विद्या को जो है आनशीरे आनसुख प्राप्ता प्राप्त किया अच्छा इस प्रकार सन्यास पूर्वक जब प्राप्त किया तो सन्यास से क्या होगा परिण नाकम नितम गुहा याद यद्यतयो विशंति कहते हैं कि परिण इसमें जो है नाक नाम किसका है कम माने सुख अकम माने दुख और जहां पर दुख है नहीं उसका नाम है नाकम का तो अर्थ सुख है और अकम का अर्थ है दुख और नाकम का अर्थ है कि दुख का सर्वथा अभाव सुख उत्कृष्ट सुख वही है स्वर्ग तो स्वर्ग से भी ऊपर ये तत्व जो है वह स्वर्ग से भी ऊपर वो ऐसा जो है वह जो नाक नाकम परेण नाक से भी जो परे ऐसा जो है वह उससे परे जो आनंद है कहाँ है वो कहते हैं कि यही पर परमात्मा ने छिपा करके रखा जो स्वर्ग से परे है आनंद कहाँ है गुहा याम निहित विभ्राजते ये हृदय गुहा में निहित है बुद्धि रूपी गुहा में जो है वह निहित है विभ्राजते विशेषण जो है वो वह दीप्य विशेष रूप से जो है यहीं पर दीप्त होता।, दीप होता है कैसे दीप्त होता है क्या पूछ रहे थे ये, ये हृदय जो है एक पिंड है और उसके अंदर जो है वही जो है उसी से उपलक्षित बुद्धि समझिए इसलिए दो जगह नहीं मानते आशिक भगवान दो देखिए ये ध्यान आजकल के वैज्ञानिक लोग जो है बुद्धि का केंद्र यहाँ मानते अपना शास्त्र नहीं मानता है कहता है कि देखो जहां से प्राण का केंद्र है वहीं ज्ञान का केंद्र है ज्ञान का केंद्र और प्राण का केंद्र ये कही जगह है क्योंकि तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये परमेश्वर सम्वेद है ने? तो जिस हृदय में उसकी अभिव्यक्ति है वहीं ज्ञान का भी केंद्र है वहीं प्राण का भी केंद्र है और प्राण पहले है जेष्ठ है और उसके बाद ज्ञान है प्राण के बिना ज्ञान नहीं इसलिए अभिव्यक्ति भले ही यहां पर मानो पर उसका केंद्र क्या है हृदय तो यहां पर ये हृदय से लेते बुद्धि गुहा ये पांच जो है वह उसकी वो मानते हैं ना गुहा ऐसा परंपरा अन्न में कुछ प्राण में कुश मनो में कुश विज्ञान में कुछ आनंद में कुछ तक गुहा ये तैत्री में तैत्री में आया कि ब्रह्म आप नौती परम समझा कि नहीं ये पहले जो है सूत्र है ब्रह्म आप नौती परम फिर इस पे मंत्र है यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन पहले ब्रह्म का लक्षण किया सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म फिर कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सुनते सर्वान कामान ब्राह्मण आदि पर तो वहां पर गुहा आया गुहा शब्द आया बुद्धि गुहा उसी को कोशी में जो है उन्होंने गुहा ऐसा परंपरा में से लेकर के आनंद में तक यहाँ जो बुद्धि आत्म हो आत्मा इसी में छिपा हुआ है इसलिए गुहा की परंपरा बताया वहां तो कहते गुहायाम यानी बुद्ध विभ्राजते बुद्धि में जो है विभ्राजते बने प्रकाशित हो ही रहा हो चैतन्य रूप से प्रकाशित हो रहा है विशेष भरा ज प्रकाशित दीप्य और ऐसा जो रूप है जो व्यापक है और हृदय गुहा में जो है बुद्धि गुहा में प्रकाशित हो रहा है यतयु यत विशंति जो कृत संन्यास सन्य, जो सर्व कर्म का परित्याग जिन्होंने कर दिया है सर्व संसार का परित्याग कर दिया है ऐसे यति मैंने श्रद्धा ध्यान और समाधि के द्वारा जो प्रयास करने वाले ये प्रयत्न वो जो है वह ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होकर के प्रविशंति जिस पद को प्राप्त कर जिस पद में प्रवेश कर जाते हैं मैंने सीमित अहता को छोड़ करके उस व्यापक तत्व में विदेह मुक्त हो जाते हैं जिस तत्व को यतयो विशंति लोग बने निरंतर ध्यान समाधि के द्वारा प्रयत्न करने वाले सन्यासी विसंधि प्रवेश कर जाते हैं वो कहाँ है तो कहते नहींतम गुहा यही आपके हृदय गुहा में बुद्धि में ही है गौतम कौन लोग प्राप्त करते हैं कहते देखो येतियों का विशेषण देते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था संन्यास योगा के तय शुद्ध सत्ता ब्रह्म लोकेशु पर काले पराममृता परि मुच्यंते कति जो जो है वेदांत विज्ञान के विषय में सुनिश्चिता उनको किसी प्रकार का संशय नहीं है एक ब्रह्म तत्व है सारा जगत उसमें कल्पित है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है परोक्ष ज्ञान है ज्ञान है जिनके और संन्यास सन्यास जो है सर्व सर्वकर्म संन्यास जिन्होंने किया इसके योग से यतया निरंतर प्रयत्नशील है अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयत्नशील है ऐसे शुद्ध सत्वा जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध करके रखा है साधन के द्वारा तो वो यहाँ पर यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने से मुक्त हो जाए और यदि यहाँ पर ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो कहाँ जाएंगे हे ब्रह्मलोक इसलिए परोक्ष ज्ञानी ही ब्रह्मलोक जा करके फिर वहाँ पर विदेह मुक्त होता है और दूसरे जो कर जो जाते अश्वमेध यागी इत्यादि वह ब्रह्मलोक से फिर लौट करके आते जो तो ये परोक्षक ज्ञानी है परोक्षक ज्ञानी एक बार काशिकानंद जी से हमने यही पूछा ब्रह्मलोक जाने के बाद निर्णय का क्या होगा कि किसको मुक्ति किसको विदेह मुक्ति होती है किसको विदेह मुक्ति नहीं होती कौन वहां ज्ञान प्राप्त कर लेता है कौन ज्ञान प्राप्त नहीं करता उन्होंने यही कहा कि जो ई है कौन भेड़ा, कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासी योगात यदि ते ब्रह्म के सुपरांत काले और जो ब्रह्मा का जो है वह महाप्रलय के समय परामृता परिमुच्यंते सर्वे सभी जो है वह अमृत स्वरूप होकर के मुक्त हो जाते हैं परांतकाले वही कार्य ब्रह्म का जो अंतकाल है उसके जो है अंतकाल में उसमें परामृता उत्कृष्ट अमृत अमर अमर धर्म मान्य जो है वह होकर के और परिमुच्यंती परिथ मुच्यंती सब जगह से जो है कार्य कारण भाव से मुक्त हो जाते परिचय कहने का मतलब कार्य और कारण भाव से मुक्त हो जाते हैं अब ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए इस प्रकार का जो है देश विशेष इत्यादि कहाँ पर साधन करने में उपयोगिता बनती है तथा तो विविध देशी चुखासन स्थ श सुचिस्तम ग्रीव शरीर अत्याश्रमस्थ शकल इंद्रिया निरुद्ध भक्तिया स्वगुरु प्रणम्य कहते हैं पहले देश एकांत तो होना चाहिए एकांत तो वही है कि जहाँ पर कोई विघ्न नहीं हो साधन के अनुकूल हो व्याहिक किसी प्रकार की जो है जहाँ पर पराधीनता न हो चित्त विक्षेप के जो है वह न हो इसके लिए कहा कि कोई नदी का किनारा हो है एकांत बगीचा हो हैं जो है ऐसा स्थान हो जहाँ पर जो है वह सहयोगी हो जो अपने ध्यान भजन में सहयोगी हो ध्यान भजन को विघ्न करने वाला न ऐसा विविध एकांत देश होना चाहिए और कैसा होना चाहिए कि जैसे कहा चैलाजिन कुशोत्तरम ऐसी जो है आसन होना चाहिए आसन भी जो है शास्त्रीय दृष्टि से होना चाहिए कुशा होना चाहिए नीचे बीच में अजिन हो उसके ऊपर मृदु आसन हो मृदु वस्त्र हो और उसके ऊपर सीधा हो करके बैठने का अभ्यास होना चाहिए आज क्या है एक अच्छा आज वो कोठावासन स्थल स्थिर सुखम आसन अभी की नहीं वो जो है जिस अवस्था में आप स्थिर रूप में दीर्घ काल तक बैठ सकते हैं ऐसे आसन का और कैसा हो कि वह विविप्त देश भी होना चाहिए पर पवित्र क्योंकि हमको पवित्र कारण करना ऐसा नहीं कि मशान में मुर्दा के ऊपर बैठकर के करना है इसलिए उसमें पवित्रता क्या है स्वतः पवित्रता कुछ जगह होती है कुछ जगह पवित्रता गोमय इत्यादि से बनाई जाती तो है इस प्रकार जो है वह पवित्र संस्कार के द्वारा पवित्र हो या स्वतः जो है जैसे जो है नदी का किनारा हो उसकी रेत की हो स्वतः पवित्र है वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं वहाँ बैठ गया तो वहाँ बैठ गया तो वहाँ जो है ध्यान भजन के कैसे बैठे कहा ऐसे आसन से बैठो कि रीढ़ की अड्डी सीधी होनी चाहिए ग्रीवा सीधा शरीर शरीर जो है वह सीधा हो और ग्रीवा जो है सिर एक धरातल में हो ये पीठ का भाग ग्रीवा का भाग सिर का भाग एक धरातल में ऐसे बैठे ऐसे बैठे मैंने सीधा बैठे अब वो पदमासन हो आसन हो स्वस्तिक आसन हो जिस आसन का उसको अभ्यास हो दीर्घकालीन बैठने का उस उस आसन में बैठे सुखासन अरे भाई सुखासन उसी का नाम है स्थिर सुख आसन आसन की व्याख्या इतने किया है जो है वो पतंजलि शरीर स्थिर हो और आप ऐसे बैठे हो कि और रीढ़ की हड्डी सीधी हो और पैर में दर्द आधी न हो बिना किसी विक्षेप के बैठ सकते अब उसकी व्याख्या में जो है सारी चीजें हैं कि पद्मासन से बैठने से ऐसा हो जाता है स्वाभा सिद्धासन में पद्मासन से बैठेंगे तो बिना प्रयास की आप तो के आपको ऋण के अधी सिद्धि हो जाए